श्रीमद्भागवत महापुराण एकदशस्कंध श्री परमात्मे नव अथ विशोध्याय ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग बुद्ध उवाच विभिद प्रतिषेध निगमो हेस्वर से अवेक्षतेरविन्दाक्ष गुण दोषण उद्धव जी ने कहा कमलनयन श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान हैं आपकी आज्ञा ही वेद है उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलो मातुलोमजाम द्रव्य देश प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण वर्णसंकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य देश आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है गुण दोषिधा दृष्टि वचस्तवः निषेयस कथम ऋणाम निषेध विधिक्षण इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो पितृदेव पितृदेव मनुष्याण भेदचुश्वर श्रेय तनुपलब्धे थे साध्य साधन योरपी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद ही पितर देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है और इस इस्लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन इसका निर्णय भी उसी से होता है गुण दोष दोषिधा दृष्टि निगम नहीं प्रभ्रभो इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है किसी की अपनी कल्पना नहीं परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए श्री भगवान वाच योग मया प्रोक्ता नाम से जो भक्तिश्च ज्ञान कर्मचाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव मैंने दो ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से तीन प्रकार के योगों का उपदेश किया है वे है ज्ञान कर्म और भक्ति मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है निर्भिन्ना ज्ञान योगो कर्मसु कर्मसो ते स्वीण चेता कर्मणों कर्मयोगस्तु कामिना उद्धव जी जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं यदिच्छया मत्कथातस्त्र न निर्भिंडो न अतिशक्तो भक्ति योगो से सिद्धिद जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पुरुष जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है वह भक्तियोग का अधिकारी है उसे भक्तियोग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है न निर्विद्य मतकथा श्रवणादौ श्रद्धा या बन जायते कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए स्वधर्मस्थो यजन यज्ञ अनाशी काम उद्धव न जाति स्वर्ग नंदर कह यद्यन्न समाचरे उद्धव इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता अस्मिन लोके वर्तमान शुद्धमा अपन होती मद भक्ति वाजीक्षया अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और रागादी मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात का रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है स्वर्गिणप्य तिच्छ लोकमणस्त साधक ज्ञान भक्तिभ्याभ साधक यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं क्योंकि इसी शरीर में अंतकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है नर स्वर्ग किम कांक्षे नार किम वा विचक्षण ने का देहात्माध्य स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना न करनी चाहिए क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है इदं ज्ञात्वा यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए मुक्त हो जाए छिद्यमानेत कृतनीडम वनस्पतिम खग स्वेत मुत्सृज्य क्षेम जाति पट यह शरीर एक वृक्ष है इसमें घोसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है इसे यमराज के दूध प्रतिक्षण काट रहे हैं जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता रहता है अहो छिद्यमानं परम अहोरात्री प्रिय उद्धव ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीण कर रहे हैं यह जानकर जो भय से काप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मकूल नभस्वतेरितम भवाबिम न तरेंतस आत्म यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन पतन कर रहा है। यदा संयतेन्द्रियः अध्यसे मनः उद्धव जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विघ्न और विरक्त हो जाए तब जितेन्द्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करेंगे नत्मा वश नएत जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसला कर अपने वश में कर ले मनोगतिमृज प्राणोज इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए ऐसा परमो योगो मनसंग्रह स्मृत हृदय जैसे सवार घोड़ों को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना ही परम योग है सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत्र सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए विरक्तस्य पुरुषस्य पुरुष से मनस्त तिदोरात्म चिंत्या अनुचिताया जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझ बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है यमाद भी योग पथेर आनविका चवेद्य मामचोपासनाग्यम स्वरेन्म यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है यदि कुरिया योगी कर्म विगर्म योगे नव दहे दंगो नान्य तदाचन उद्धव जी वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को झला डाले कृथ चंद्रायन आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा पर गुण दोष विधान संघाण त्याजने अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयाशक्ति का परित्याग हो जाए क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है अनर्थ के मूल है शास्त्र का तात्पर्य उसका नियंत्रण नियमन ही है यहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए जात सद्धो मत्कथा सो निर्भिन्न सर्वकर्मस वेद दुखात्मकां कावान दुखात्मकान कागे जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो उनमें दुख बुद्धि रहता हो मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएँ दुख रूप है किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुख जनक समझे तथो भजे प्रीतः श्रद्धालु निश्चय और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे प्रोक्ते न भक्ति योगे न भज तो मा सकमु कामयंती सर्वे मई हृदय स्थित इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्तियोग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है भिद्यते हृदय घंथ छिद्यंते सर्व संशया खिलात मी इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती है तस्मान मद युक्तस्य युक्त से जोगि नो वही मदात्मन न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय से इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है यर्मा तपसा ज्ञान वैराग्य तोगेन दानध श्रेयोभरंद्रपीभक्तिगेन मद्भक्त लसापर्ग बचिजीवाति कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य वैराग्योगाभ्यास दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है न किंचित साधवो धीरा भक्ता हे कांति नोम बांस्यपे मैं दत्त कैवल्य मनु कैवल्यम अपनर्भव मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेने चाहते निरपेक्षम परम प्राश्रेय अना अन्यकम तस्मा निराशि भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेद उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है न मैं एकांत भक्ता नाम गुणदोषोदुणा साधु नाम सवचित्ता बुद्धे परमोपेय मेरे अनन्न्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं इन विधि और निशेष से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता एवं परमं में इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म योगों का आश्रय लेते हैं ये मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे परम ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम एककंधे विंशोध्याय